लेसन फोर्टी सिक्स पेज नंबर टू नाइन्टी थ्री मेरे पास एक काली कार है यादव के पास तीस हजार रुपये हैं उसके पास एक सौ नौकर हैं यादव के पास ग्यारह आदमी हैं आज मेरे पास समय नहीं है उस क्षण सुशीला के पास कोई उत्तर नहीं था पेज नंबर टू नाइन्टी फोर खुशी गुस्सा दुख नफरत उम्मीद डर संदेह अभिमान ईर्ष्या आराम तकलीफ बुखार सरदर्द जुकाम प्यास नींद खांसी तपेदिक भूख शौक दिलचस्पी आदत पसंद उस औरत को है अपनी माँ के चेहरे से नफरत उनके जैसा ना दिखने के लिए बन गई सर्जरी एडिक्ट शिवराज की क्षमता पर कुछ नेताओं को संदेह था मेरे चाचा के तीन भाई हैं मेरे भतीजे के एक बेटी है गाय के दो सींग होते हैं इंसान के दो बाहुएँ हैं ठाकुर की तीन बहनें हैं शुक्ला का एक लड़का है हाथी की एक सूंड होती है आदमी के दो पैर होते हैं चौहान की एक बहन है जो अध्यापिका है चौहान के एक बहन है जो अध्यापिका है इस इमारत के आठ दरवाजे हैं घड़ी की दो सुइयां होती हैं संस्थान का अपना पुस्तकालय है इस मेज की चार दराजे हैं रानी की एक सहेली थी इस पत्रिका के बहुत ग्राहक हैं इरादा इच्छा मन विचार, मान्यता ठाकुर का आज जाने का इरादा है क्या आपका और रुकने का विचार है पेज नंबर 296। नाइन्टी माता जी की इच्छा है कि मैं जल्दी शादी कर लू लेखक चौहान जी की अपनी मान्यता थी शक्ति साहस योग्यता गुस्सा बुद्धिमानी ईमानदारी उत्साह प्रतिभा धैर्य शीला में बहुत साहस है शीला में बचपन से ही वायलिन बजाने की प्रतिभा दिखाई देती है हमारी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बदलाव लाने का हम में साहस और प्रतिबद्धता होनी चाहिए इस किताब में दो सौ पृष्ठ हैं इस महल में आठ दरवाजे हैं क्षमता ग्राहक पृष्ठ प्रतिबद्धता बाहु, मान्यता सींग सुई सूंड